श्री रामकृष्ण बचरा अमृत परिच्छेद नवासी सात सितंबर अठारह सौ चौरासी अधरण चैतन्य ने भी भोग किया था श्री राम कृष्ण चौक कर क्या भोग किया था अधर उतने बड़े पंडित थे कितना मान था श्री राम कृष्ण दूसरों की दृष्टि में वह मान था उनकी दृष्टि में कुछ भी नहीं था मुझे तुम जैसा डिप्टी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 एक दिन उन्होंने नरेंद्र से भी यही बात कही थी श्री राम कृष्ण हाजरा से कह रहे हैं लाटू से मैंने कहा था कौन किसकी भक्ति करता है हाजरा भक्त आप ही अपने को पुकारता है श्री राम कृष्ण यह तो बड़ी ऊंची बात है महाराज बली ने महाराज बली से वृद्धा वृद्धावली ने कहा था तुम ब्रह्मण्य देव को क्या धन दोगे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 एक संदेश लेते ही श्री राम कृष्ण ने कहा यह किसका संदेश है इतना कहकर खीर वाले कटोरे से निकालकर उन्होंने वह नीचे डाल दिया मास्टर और लाटू से यह मैं सब जानता हूँ आनंद चटर्जी का लड़का ले आया है जो घोषपाड़ा वाली औरत के पास जाता है लाटू ने एक दूसरी बर्फी देने के लिए पूछा श्री राम किशोरी कि लाया है लाटू क्या इसे दूँ श्री राम कृष्ण से हाँ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 दर्पण के समान झलक रहा है भाटे का समय है भागीरथी दक्षिण की ओर बह रही है मुंह धोते हुए श्री राम कृष्ण मास्टर से कह रहे हैं जो नारायण को रुपया दोगे ना, तो नारायण को रुपया दोगे ना, मास्टर जी हाँ जैसी आज्ञा जरूर दूंगा